हॉस्पिटल से निकलने के बाद विक्रांत सीधे ही इस हॉस्पिटल के करीब में ही स्थित जंगल की तरफ पैदल ही चल पड़ा विक्रांत अकेले ही अपने स्वेटर के जेब में हाथ डालकर और सिर नीचे किए हुए बढ़ा चला जा रहा था मौसम काफी सर्द हो चुका था और ठंडी बर्फीली हवाएं हार्ड कपाने वाली सर्दी का एहसास दे रही थी विक्रांत ने इन बर्फीली हवाओं से बचने के लिए अपने सिर को स्वेटर की हुडी से ढक रखा था और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जंगल की तरफ चला जा रहा था अब तक रात के नौ बज चुके थे और शहर में पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका था लेकिन फिर भी विक्रांत निर्भीक होकर जंगल की पत्तियों को अपने पैरों से मसलते हुए जलती हुई दिखाई पड़ी मानो उस गाड़ी में बैठा शख्स हेडलाइट जलाकर विक्रांत को खुद की तरफ आने का इशारा कर रहा हो विक्रांत के चलने की दिशा अब उस कार की तरफ केंद्रित हो उठी विक्रांत के पास जो अनोन नंबर से कॉल आया था उसने विक्रांत को किसी केस से जुड़ा कोई खास सबूत देने के लिए बुलाया था इसी वजह से विक्रांत हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे जंगल की तरफ उस शख्स से मिलने के लिए निकल पड़ा था वैसे विक्रांत इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था और उसे पहले ही कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था भले ही उसे इस आदमी ने केस ऐसी जुड़ा कोई खास सबूत देने के लिए बुलाया था लेकिन फिर भी विक्रांत को लग रहा था की यह टास्क चंद्रमा कोडवर्ड ऐसी जुड़ा हुआ हो सकता है क्यूँकी अब पृथ्वी कोडवर्ड का असर खत्म होने वाला था लेकिन अभी एक और टास्क उसका इंतजार कर रहा था विक्रांत अपना सिर झुकाए उस हेडलाइट के बेहद करीब पहुंच गया वहां जाकर उसने नोटिस किया कि ये ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज कार है गाड़ी के पास पहुंचते ही पिछली सीट का दरवाजा खुल गया और उसमें से एक व्यक्ति की आवाज आई हेलो सर आइए आइए। अंदर बैठ कर बात करते है विक्रांत तुरंत ही कार के दरवाजे के करीब पहुँच गया और फिर उस आदमी ने कहा सर आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगा मुझे उस शख्स ने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और चेहरे पर मुस्कान भी साफ नजर आ रही थी बाहर बहुत सर्दी है ना उस शख्स ने फिर से विक्रांत को अंदर आने का इशारा किया विक्रांत होकर तुरंत ही आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गया वैसे भी विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत भी थी और ये लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे इतना भरोसा तो विक्रांत को खुद पर था ही गाड़ी के भीतर का तापमान बाहर के तापमान से काफी ज्यादा था जो की काफी सुखद एहसास दे रहा था अंदर बैठने के बाद तो लगी नहीं रहा था कि बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी गाड़ी के भीतर कुल दो लोग बैठे हुए थे पिछली सीट पर यह शख्स बैठा हुआ था जिसने विक्रांत को अंदर बैठने के लिए कहा था इस आदमी ने ब्लैक कलर के सूट पर व्हाइट शर्ट और नीले रंग की टाई लगा रखी थी इसके साथ ही काले रंग का चश्मा भी पहन रखा था जबकि दूसरा व्यक्ति आगे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसने अपने हाथों में व्हाइट कलर का ग्लब्स पहन रखा था वो चुपचाप गाड़ी की स्टेयरिंग पकड़े हुए बैठा हुआ था सर पहले तो आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ दरअसल हमारे पास केस का कोई क्लू नहीं है बस आपसे मीटिंग करने के लिए हमें ये केस के क्लू होने का बहाना देना पड़ा विक्रांत के बगल में बैठे व्यक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या कोई क्लू नहीं मुझे तो लगा कि आज मैं फिर से कोई केस सॉल्व करने वाला हूँ सॉरी सर पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस आदमी ने बड़ी सहजता के साथ विक्रांत ऐसी कहा मैं शैंग क्रेडिट कंपनी का जनरल मैनेजर किशोर नटराजन उस आदमी ने विक्रांत ऐसी हाथ मिलाते हुए कहा दरअसल जब विक्रांत के पास अनजान नंबर से फोन आया और उस आदमी ने विक्रांत को केस ऐसी रिलेटेड कोई सबूत देने के लिए कहा तभी विक्रांत समझ गया था कि निश्चित रूप से ये कॉल उसकी फाइनेंस कंपनी से है जिसकी वैन से उसका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन फिर भी विक्रांत उसके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा था क्यूँकी इससे पहले ही विक्रांत ने इंस्पेक्टर के माध्यम ऐसी फाइनेंस कंपनी के मालिक के पास ये मैसेज भेज दिया था की वो कार के हर के लिए दिए जा रहे दस लाख रूपए ऐसी खुश नहीं है विक्रांत ने फाइनेंस कंपनी को यह मैसेज दिया था तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो वजह हो सकती थी पहला तो ये था कि वाकई में विक्रांत को लग रहा था कि उसकी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए 10 लाख रुपए बहुत कम है और दूसरा कारण यह हो सकता था कि विक्रांत अभी इस केस पर और काम करना चाहता था उसे शक था कि निश्चित रूप से इस फाइनेंस कंपनी की आड़ में कुछ गलत काम हो रहा है जिस पर जाँच करने के बाद मामला सामने आ सकता है वरना फाइनेंस कंपनी उन किडनेपर्स के किए हुए के लिए जुर्माना क्यों दे रही है वो भी दस लाख रुपए इतनी आसानी से निश्चित रूप से इस फाइनेंस कंपनी द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है तभी ये लोग पैसे फेंककर पुलिस के चक्कर से बचे रहना चाहते हैं ओ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग मुझे हरजाना देने के लिए आए हुए हैं है, है निक्रांत ने उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा अरे सर आप, आप सब जानते हैं ग्रे, ग्रेट सर, उस आदमी ने बनावटी हसी हंसते हुए कहा सर सबसे पहले तो हम लोग आपसे उस दिन की घटना के लिए माफी मांग रहे हैं हमारे आदमी आपको पहचान नहीं पाए अगर पहले पता होता तो फिर सर यह गलती कभी नहीं होती किशोर ने कहा और फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए ही आगे कहा सर गलती हमारी थी हमारी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ इसलिए सर हमारी कंपनी की तरफ ऐसी आपको धन्यवाद देने के लिए आपके लिए ये छोटी सी भेंट इतना कहते हुए किशोर ने आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को इशारा किया और उसने तुरंत ही किशोर के हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ पकड़ा दिया किशोर ने उस ब्रीफ केस को अपने हाथ में लेकर विक्रांत की तरफ खोलते हुए कहा सर ये हमारी कंपनी का कुछ अनरजिस्टर्ड बाउंड है इसकी कीमत लगभग 40 लाख के आसपास है आप किसी भी बैंक में जाकर इस बाउंड को अपने अकाउंट में कैश करवा सकते हैं प्लीज आप इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ कर ले लीजिए इसे देख विक्रांत ने पहले तो एक हल्की सी साँस छोड़ी तोहफा ओ आजकल घूस के पैसे भी इतनी बेशर्मी से दिए जाते हैं विक्रांत ने मन ही मन सोचा और फिर उसने किशोर की तरफ देखते हुए कहा 40 लाख रुपए बस के हेडलाइट और बम्पर तोड़ने के लिए वाह! आपके बॉस तो बड़े दयालु हैं। <laughs> किशोर ने हंसते हुए कहा सर ये 40 लाख रुपए सिर्फ हेडलाइट के लिए नहीं है सर हमें पता है की उस दिन आपको बहुत नुकसान हुआ था सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट ही नहीं टूटी थी पहले तो सर आपके ऊपर उन लोगों ने अटैक कर दिया था आपको थोड़ी बहुत इंजरी भी हुई थी उसका हर जाना है और फिर उसके बाद आप किसी जरूरी केस के सिलसिले में जा रहे थे उसमें आपको देरी हुई फिर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी कंपनी पे कर रही है और फिर इस पूरे घटना की वजह से आपको जो मानसिक परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए भी कंपनी आपको पे कर रही है ओ <laughs> विकांत जोर से हंसने लगा उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि गाड़ी में बैठे किशोर और वो ड्राइवर उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर सर सर क्या हुआ आ, कुछ कुछ हुआ क्या किशोर ने विक्रांत की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा <laughs> विक्रांत अभी भी हंसे जा रहा था फिर उसने अचानक से हंसना बंद करके बोलना शुरू किया तुम तुम लोगों को पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो जिस आदमी के आगे बड़े बड़े मुजरिम पेंट में मुंह देते हैं उसे तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो साले इसके लिए मैं तुम्हे जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए भेज सकता हूँ तुम्हें क्या लगता है विक्रांत सक्सेना मतलब डिटेक्टिव विक्रांत सक्सेना चालीस लाख रुपए के लिए अपना ईमान बेच देगा तुम लोग मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो इतनी हिम्मत तुम्हारी साले चालीस लाख क्या चालीस करोड़ भी अगर तुम लेकर आओ तो भी तुम लोग विक्रांत सक्सेना को नहीं खरीद सकते विक्रांत का ये रूप देख किशोर और उसके साथ आया हुआ ड्राइवर बहुत रह गया विक्रांत ने आगे चिल्लाते हुए कहा यह समझ लो की मैं तुम दोनों को अरेस्ट करके जेल नहीं भेज रहा यही एहसान है तुम पर और अगर आगे कभी भी तुम लोगों ने मुझे उस तरह रिश्वत देने की कोशिश की तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा बता रहा हूँ मैं इतना कहकर विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर आ गया फिर उसने बाहर खड़े होकर गाड़ी पर जोर की एक लात मारी और अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो गया विक्रांत की गाड़ी से बाहर जाने के बाद किशोर और ड्राइवर एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था किशोर ने ड्राइवर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा तुम्हे क्या लगता है ये अमाउंट बहुत कम था इसलिए ये नाराज़ हो गया या फिर वाकई में ये घूस नहीं लेता है चालीस लाख चालीस लाख कम तो नहीं थे बहुत थे ड्राइवर ने जवाब दिया तो फिर ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था अगर पैसे कम लग रहे थे तो सीधे ही बोल देता और अगर रिश्वत नहीं लेता है तो भी तो नॉर्मली बोल सकता था लेकिन ऐसे पागलों की तरह कौन बात करता है किशोर ने कहा अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे अचानक से गाड़ी के बोनट पर पेड़ की एक छोटी सी टहनी आकर गिर गई जिससे पूरी गाड़ी हिल गई ये क्या है कैसे गिर गया ये किशोर जोर से चिल्ला पड़ा ड्राइवर भी डरकर कर बैठ गया दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए ये तो अच्छा हुआ कि यह टहनी छोटी थी इस वजह से गाड़ी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ दोनों जल्दी से बाहर आकर एक साथ मिलकर इस टहनी को हटाने लग गए हे भगवान ड्राइवर ने घबराते हुए कहा उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था बाल बाल बच गई ये गाड़ी बॉस को सबसे ज्यादा पसंद है अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो अब जो होना था वो हो ही गया हम लोगों ने हटाया तो जल्दी से इसे अब क्या कर सकते हैं चलो जल्दी गाड़ी में बैठो किशोर ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा फिर जैसे किशोर गाड़ी में बैठा अचानक से उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ उसने तुरंत ही ब्रीफ को खोल के देखा तो वो दंग रह गया वो ब्रीफ के सब खाली हो चुका था आ, पूरा जंगल किशोर की दुख भरी दहाड़ से गूंज उठा